कथा को तकिए का संग्रहेन क्षर ज्ञाला यो द श्रेष्ठं परं ब्रह्मलोके एक पदंबनमे मियसे न जायसे मियसदिन्नो क्रश् दत्तु के संबंध में किया गया हैत्तु उसको कहते हैं जिसका निर्माण नहीं करना पड़ता पहले से मौजूद रहते हैं। तो इसके संबंध में वेदांतियों का बिल्कुल स्पष्ट ये निर्णय है की जो वस्तु किसी चीज से पैदा होती है बनती है कोई तो पहले नहीं थी और अब बन गई तो उत्पन्न होने से वो अनिश्च्य हो गई हो तो यदि हम साधन करके ऐसी ही वस्तु प्राप्त करें जो साधन से पैदा हुई तो वो मरने वाली होगी और उस वस्तु की प्राप्ति से भी जन्म और मरण की निवृत्ति नहीं होगी तो फिर ये हुआ कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो तो जन्म मरण वाली है चाहे वो वस्तु से बने चाहे हलवा बनाओ और चाहे कर्म करके धर्म बनाओ और चाहे भावना करके है ना की मूर्ति का प्रत्यक्ष करो और चाहे संपूर्ण ध्येयों को छोड़ करके दृष्टि को समाहित करो ये बाहरी वस्तुओं से बनने वाला हलवा कर्मों से बनने वाला स्वर्ग भावनाओं से बनने वाला आकार हैं? और केवल निवृत्ति से निरोध से बनने वाला निराकार स्थिति ये सब की सब चीजें पैदा होती हैं इनका संस्कार किया जाता है ये प्राप्त की जाती हैं और यंत्र में बिगड़ जाते हैं कहने का मतलब ये कि विनाश के ही ये चारों रूप हैं असल में उत्पन्न होना संस्कृत होना प्राप्त होना और विकृत होना ये विनाश के ही चारों रूप हैं विनाश के हैं तो वेदांति लोग कहते हैं कि हमको साध्य वस्तु नहीं चाहिए हमको तो जो सिद्ध वस्तु है ज्यो की त्यों वो चाहिए असलियत क्या है सच्चाई क्या है परमार्श क्या है हम वो चाहते हैं, हम कुछ खिलौना बना के अपने आप अपने मन से उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं, है तो कहना है फिर ये हुआ कि अच्छा जो साधन साध्य होगा वो तो होगा अनिश्य और नष्ट हो जाएगा और जो साधन सिद्ध नहीं है स्वयं सिद्ध है वो तो प्राप्त ही है तो साधन करने की क्या जरूरत है तो इसका उत्तर ये है कि जो सिद्ध वस्तु है वो मालूम तो नहीं पड़ती ना कि क्या सिद्ध है तो उसके मालूम पड़ने में जो बाधा है उसको दूर करने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है वस्तु पैदा करने के लिए साधन की जरूरत नहीं है समझो अंधेरे घर में कोई चीज रखी है मालूम नहीं पड़ती कहा है तो दिया जलाते हैं तो दिया जलाते हैं तो वहा बस्तु पैदा करने के लिए दिया नहीं जलाते अंधेरा हटाने के लिए दिया जलाते हैं इसलिए ये जो ज्ञान की रोशनी ज्ञान की बत्ती जो जलाई जाती है वो आत्मा को या ब्रह्म को पैदा करने के लिए नहीं जलाई जाती बल्कि वो है ना न स्वाश्रय आवृत अपने आश्रय को आवृत करने वाले स्वाश्रयावरक अज्ञान को दूर करने के लिए अखंडार्थी रूप खंडाकार वृत्ति रूप दीपक प्रज्वलित करना पड़ता है ये अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए है वस्तु की उत्पत्ति के लिए नहीं है तो फिर आओ इस अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए क्योंकि समझ का ये स्वभाव है कि वो जिसमें होता है उसी को ढक देता है बोलता है वो। तो उस अज्ञानांधकार को मिटाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए जिसका अभिप्राय ये हुआ कि ईश्वर इस इसी समय और इसी जगह और इसी रूप में अरे जो तुम हो उसी रूप में भला विद्यमान है पर कोई ऐसा अंधेरा छा गया है बुद्धि में कि पहचान में नहीं आता तो बुद्धि का वो अंधेरा कैसे दूर किया जाए तो बोले वेदांत उसी अंधेरा को दूर करने के लिए दीपक जलाता है वेदांत ईश्वर को बनाता नहीं पैदा नहीं करता जिस अंधकार के कारण यहाँ मौजूद होते हुए भी ईश्वर नहीं दिखाई पड़ रहा है उस अंधकार को दूर करने के लिए वेदांत ये ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करता है तो यदि छो ब्रह्मचर्य चरन्ती तत्व पदम संग्रहण ब्रवीण इति इत तो अब जरा ओंकार की बात दो चार सुना देते हैं आप सब क्योंकि ये ओंकार जो है ये संग्रह है संग्रहण भ्रवी में ओ विधि ए तक सृष्टि में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय हैं जितने भी साधन हैं ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने के लिए ज्ञान को उदभाषित करने के लिए ज्ञान सूर्य को उदित करने के लिए जितने उपाय हैं उन सबका मूर्धन्य है ये ओ संग्रह संग्रह माने संक्षेप थोड़े हैं। अब एक अक्षर कर दिया और क्या संक्षेप होगा सारे शास्त्र वेद में है और सारे वेद गायत्री में है और प्रबू गायत्री ओंकार में है तो ओंकार से बढ़ और कौन होगा तो ओंकार के बारे में कुछ थोड़ा सा जैसे किसी चीज का विवेक करना होता है तो उसका वर्गीकरण कर देते हैं ऐसे जागृत अवस्था में जो कुछ मालूम पड़ता है बोला तो पति पुत्र धन दौलत मकान स्त्री पुरुष है पशु पक्षी जज्ञ जाग धर्म उपासना मंदिर आना जाना लंबाई चौड़ाई उम्र वस्तु जो भी जागृत अवस्था में मालूम पड़ता है वो जिसको मालूम पड़ता है ना, उसको आ बोलते हैं और स्वप्न अवस्था में जितना मालूम पड़ता है हजारों हाथी घोड़े कुंभ का मेला नदी और लंबा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आजकल परसों है यह हुआ रक उस सब को कु बोलते हैं और शांत दशा में सुसुक्ति में समाधि में जो कुछ नहीं मालूम पड़ता है उस कुछ नहीं का मालूम पड़ना मकार बोलते हैं मालूम पड़ता है, जिसको नहीं मालूम पड़ता है ना मालूम पढ़ने को जो देखता है उसको मकार बोलते हैं तो विश्व तैजत प्राग्ञ विराट हिरणगर्भ ईश्वर और इसमें इस इत ओम में जो अमात्र छिपा हुआ है वो है आत्मा तुरय शुद्ध साक्षी, वो ब्रह्म है और न उसमें जागृत है न स्वप्न है न सुसुष्ति है न उसकी संज्ञा विश्व है न तेजस है न प्राज्ञ है एक अद्वितीय ब्रह्म है तो ये जो विश्व तेजस प्राज्ञ रूप अवस्थाश्रय और अवस्थाभिमानी और अवस्थाओं का दृश्य स्व का संग्रह करके इनका जो अधिष्ठान है साक्षी है स्वयं प्रकाश है अद्वितीय है परिपूर्ण है अविनाशी है अद्वय है उस प्रत्यक्ष ब्रह्म को ही ओम बोलते है ओ यह प्रमाण प्रतिपन्न यहाँ सुनती है वो वो। अच्छा एक बात थी अब दूसरी जब हमारे बत्ती जिले में एक हमने उनका दर्शन किया उनका ये कहना था कि सृष्टि में अब तक जितने शास्त्र हुए हैं हैं और होंगे, वो सब हमारे अंतस्मरण के एक एक कण में भरे हुए हैं बिल्कुल तो उनसे जो पूछो आज तक बहुत से ग्रंथ उन्हीं से बताए हुए बाजार में निकल सके हुए हो तो है ना? तो उनसे पूछा गया कि शस्त्रास्त्र की कोई विद्या है कि नहीं प्राचीन संस्कृत शास्त्र में तो ग्रंथ लिखवा दिया ऐसे <laughs> बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखवाए जो कहीं सृष्टि में आजकल मिलते नहीं हैं है लाखों लाखों श्लोक ये ग्रंथ लिखवाए डॉक्टर तो भगवान दास आप लोगों ने नाम सुना होगा ये हमारे श्री प्रकाश तो जी यहाँ गवर्नर थे ना इनके पिता उनके पास गए और बोले की महाराज हम तत्व ज्ञान की ऐसी प्रहाली है। ही, समझते हैं कि जिसमें मैं यह नहीं हूँ अहम एक प्रणाली से सत्य का विचार हो तो क्या कोई प्राचीन शास्त्र ऐसा है जिसमें इस ढंग से आत्मज्ञान का विचार किया गया हो गया। जब अपने को सब में मिला देते हैं सब अपनी विशेषता खो देते हैं। जब अपने को सब में मिला देते हैं तब अपनी विशेषता खो देते हैं। और जब नेत नीति करके निषेध करते हैं ना, तब अपने वास्तविक विशेषता को जान करके और फिर सब विशेषताओं के समान उस विशेषता का भी मार्थ देता है उन्होंने बताया कि एक प्राचीन काल में प्रवण दाग नाम का ग्रंथ था और दार्ज्यायन ऋषि ने उसकी रचना की थी और कुल 22000 हजार श्लोक उसमें हैं तो काशी से महानोपाध्याय पंडित गंगादास शास्त्री गए डॉक्टर भगवान दास गए और उन्होंने वो समूह ग्रंथ लिखा वो लद्रास से इन दिनों में प्रकाशित हुआ था 22000 हजारों का ग्रंथ है डॉक्टर भगवान दास की बहुत बड़ी भूमिका उसकी तो उसका सारांश ये है की अने अहम्, ऊ माने, माने एतत्, एक माने नहीं अहम् अहम् एतत् एतत् अहम एक अनुभवामि, एक अहम् नास्मि। ये जो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं देहादी रूप हूँ यह नय नहीं, नहीं है महाराज आप देखे ये देश है ब्राह्मणों का कोष है ऐसे समझो हो कि इस देश के भीतर इंद्रियों का कोष है और इंद्रियों के भी भीतर प्राणों का कोष है प्राणों के भीतर मन का कोष है और मन के भीतर बुद्धि का कोष है तो जैसे है कोई पांच कपड़े के भीतर रोशनी जला दी जाए और वो कांचों में से खन खन के निकले तो बिल्कुल सन्नीहित जो वस्त्र है उसमें प्रथम सादात में हुआ और उसके बाद वाला जो वस्त्र है उसमें द्वितीय तादाद में हुआ उसके बाद वाले वस्त्र में तृतीय तादाद में हुआ जैसे है जैसे पांच कपड़े पांच पांच करके कपड़े को अगर पानी छाने तो पानी का प्रथम संयोग किससे होगा और द्वितीय किससे होगा और तृतीय किससे होगा और चतुर्थ किससे होगा इसी प्रकार ये शरीर जो द्रव रूप है और इसमें जो इंद्रियों के द्वारा क्रिया हो रही है और इसमें जो प्राणों का संचार हो रहा है इसमें जो संकल्प विकल्प का उदय हो रहा है इसमें जो निर्णय निश्चय हो रहा है हैं? और उस निर्णय निश्चय की भी जो शांति दशा है तो आत्मा का प्रथम तादात्म्य शांति दशा से द्वितीय तादात्म्य निर्णय दशा तृतीय ता में संकल्प दशाते चतुर्थ तादात में क्रिया क्रिया बताते और पंचम तादाद में द्रव्य बताते हैं। और इस प्रकार जैसे एक ही रोशनी के लिए ऐसा बल्ब बना है, जिसमें पांच पाठी से लग रहे हों और क्षणते क्षणते क्षमते रोशनी जो है पहले बल्ब में दूसरा उसका रूप छोटा बल्ब है उसको फिर भरा दर्द है फिर उसका कदर है इस ढंग से एक ही आत्मदेव जो, जो है इस शरीर के भीतर शरीर तो जैसे दर्द हो और बिजली जो है व्यापक जो बिजली है वो इसमें प्रतिबिंबित होकर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हो रही है तो पहले तुम देखो को कहो की यहाँ मेरे साथ न मैं तो चैतन्य बिजली हूँ मैं शरीर में हूँ मैं चैतन्य विद्युत हूँ मैं इंद्रिया नहीं हूँ मैं चैतन्य विद्युत हूँ मैं प्राण नहीं हूँ मैं चैतन्य विद्युत हूँ मैं संकल्प इच्छा आदि नहीं हूँ मैं चैतन्य विद्युत हूँ मैं निर्णय निश्चय आदि नहीं हूँ इनके साथ अपने तो जोर मत मैं शांति दशा से भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ अहम एकाप न ये दो नम्बर की बात आपसे सुनाई हो प्रथम नंबर की वही है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का है ना मैं एक अखंड जो चैतन्य है वो और पंचकोश से अपने को न्यारा करके मेरे दिले थी मैं ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ इसको पर ब्रह्म बताता है मैं अच्छा जो अब तीसरी बात सुनाता हूँ तीसरी बात ये है कि हम अपने मन ही मन ओम का उच्चारण करें तो ओम का उच्चारण करें माने स्त्री पुत्र धन धर्म पशु मनुष्य ये जो विषय है ना शब्द स्पर्श रूप रथ गंध इनका ध्यान छोड़ रहे हैं ओ तो असल में ये जो रोग है जिसमें एक नाव है एक बिंदु है एक शांति है एक निवृत्ति है एक विद्या है एक ऐश्वर्य है एक वैराग्य है बड़ी विलक्षण विलक्षण बच्चे सारी सृष्टि इस ओम में इस ओम में भरी हुई है तो जब का उच्चारण करें तो प्यार तो हो गए परंतु विषय न हो गए संविधा स्थिति नारायण आज के लोग शब्दों का अर्थ तो ठीक समझते नहीं है देखो ये तुलसी का पत्ता है ये प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष तो रहा है इसका हरा हरा आख से दिख रहा है लेकिन इसका नाम तुलसी है यह आख से मालूम पड़ता है इसका हरा रंग तो आंख से मालूम पड़ता है पर तो इसका नाम तुलसी है ये, ये बात आंख से थोड़ी मालूम पड़ता है तो प्रत्यक्ष रंग से मालूम पड़ता है ना माने जैसे कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो बाहर वाली चीज कैमरे के शीशे में होके जहां उसके वो लगे रहते हैं नोटो खींचते है तो ये तो कैमरे पर लगा हुआ शीशा है उसको उसके भीतर जो फोटो लेने की जगह है जब वहाँ ये तुलसी का पत्ता के रास्ते से छाया जब वहां पड़ती है ना तब हमारा अंत करण तुलसी की पक्षर की छाया और हमारा अंतकरण ये दोनों दो स्थान में नहीं रहते बोला एक ही प्रकाशक से प्रकाशित होते हैं कल्प्यमान तुलसी दल और कल्पना रूप अंतकरण कल्पनावच्छिन्न और कल्पना कल्पनावच्छिन्न चैतन्य जब एक होता है तब तुलसी के पत्ते का ज्ञान होता है तो तुलसी का पत्ता नहीं वही भी अन्य पदार्थ अपने अंतकरण में न के हो केवल हो ज्ञान मास्क ये ज्ञान कैसा है ये ज्ञान ऐसा है जो मालूम तो कहता है कि जितनी देर हम का उच्चारण करते हैं उतनी दूर करता है काल परीक्षण में मालूम पड़ता है ना और ये मालूम कहता है कि ये भीतर है प्रदेश तो परीक्षण में मालूम पड़ता है।, है और ये मालूम पड़ता है कि ये विषया भाव को ग्रहण कर रहा है परंतु असल में न ये भीतर है न इसकी उम्र है न ये ना ये दिशा भाव ग्राही है अकल में इसी संबंध मात्र का विचार करें तो देश काल वस्तु सब की कल्पना का प्रकाशक और कल के देशकाल वस्तु से अवच्छिन्न जो चैतन्य और देशकाल वस्तु की कल्पना से जो अवच्छिन्न चैतन्य वो दोनों एक हैं इस बात का बोध है वो संबंध मात्र ओंकार का उच्चारण करके चित्त को निर्विषय करके उसकी संग्रमात्रता को अपरोक्ष करके अपरोक्ष करना क्या स्वर्ग की तरह जैसे आंख बंद करके स्वर्ग का ध्यान करता है ना तो वो क्या हुआ वो परोक्ष हुआ हो स्वर्ग तो परोक्ष होता है और तो तुलसी का पत्ता जो लिये प्रत्यक्ष होता है और ये जो संवेदन मात्र ये जो ज्ञान मात्र स्थिति है ना संवेदन मात्र वो न कृषि दल के समान प्रत्यक्ष है और न स्वर्ग के समान परोक्ष है तब कहा है कि अपने दिल नहीं है अपना आप ही है इस अपक्ष संवेदन को ब्रह्म रूप से जनाना ब्रह्म रूप से मालूम कराना ये ये प्रणाल का काम है ये तीसरी बात है अच्छा आप चौथी बात सुनाते ऐसा नहीं है कि आप उपनिषद को बांट जाएं और आपके ध्यान में सारी बात आ जाए सब उपनिषदों में एक बात बात्यता होती है जैसे बाजार में मुंडे मुंडे मच्छर भिन्ना होती है ना घर में स्त्री की राय दूसरी पुरुष की राय दूसरी बेटे की दूसरी बाप की दूसरी तो इसको बोलते हैं पागलों की दुनिया में एक की नज़र में दूसरा पागल है एक की नज़र में दूसरा बेहकूफ है, है? जब उसी के बुद्धि पहले वाले की बुद्धि के अनुसार दूसरा न चले तो पहला समझता है कि दूसरा बेवकूफ है इसी को बोलते हैं सागरों की दुनिया प्रांत पुरुषों के दुनिया ये शास्त्र जो बोलते हैं ये एक वाक्यता करके बोलते हैं जो गृहदारे बोलेगा वही कष बोलेगा जो कष बोलेगा वही ठान बोलेगा जो ठानों के बोलेगा वही हिशाबात को बोलेगा सब तो शास्त्रों की एक बात बाक्यता होती है जैसे सौ सराने एक मत होता है वो इसके सब उपनिषद मिल करके एक बात बोलते हैं अच्छा आज आपको ऐसे बोलते हैं आप लंबे प्रणय का उच्चारण करें ओ <laughs> एक बात आपको बोलता है। हमने कहा कि जैसे आप ओंकार का उच्चारण करें तो उच्चारण लंबा उच्चारण करने पर जब आपके की सास पूरी हो जाती है है ना? तो उच्चारण के नोक पर है ना? नहा उच्चारण तो प्राप्त हो गया और दूसरा ओंकार समाप्त प्रारंभ हुआ नहीं फिर आपने सांस खींची नहीं जरा ये एक सेकेंड दो सेकेंड ठीक जाए उस जगह पर तो वहां देखे कौन सा विषय रहता है अकार चला गया उचार चला गया मकार चला गया अर्धनात्रा चली गई है ना? सास खत्म हो गई संकल्प खत्म हो गया अब वहां क्या रहता है तो आप दो चीज बता सकते हैं या तो कह सकते हैं कि कुछ नहीं रहता है और या कह सकते हैं कि मैं रहता हूं तो कुछ का न होना और मैं का होना ये दोनों एक तरीका हुआ ना जहां कुछ नहीं है ऐसा मालूम पड़ता है वहां तो आप आए ने? तो वहाँ जो आप हैं, वो तुम पद का अर्थ है वो अहम पद का अर्थ है और उसी को तो जब आप विवेक पूर्वक देखेंगे अनुभव करेंगे तब ये ओम कहता है वही ब्रह्म है वो वही जो शेष रहता है वही ब्रह्म है तो आपको कैसे कैसे इसको सुना है ओंकार में एक नाद होता है तो नादान से सिद्धाविताम जब नाद का अंत हो तब जो चीज रह जाती है उसको ब्रह्म रूप से देखो ये देखो साधक की पढ़ाई ये सब अज्ञान निवृत्ति के लिए दीपक प्रज्वलित करने की प्रणाली है अच्छा तो अब सावी बात सुनाते हैं ये ओम में जो नाद है ना तो जहां ध्वनि होती है ना वहां भट्टा भी होता है ये आपको मालूम है ना ये जो हम लोग उच्चारण करते हैं आकाश में उससे एक आकृति बनती है और ये जो पंथ तालु आदि का आधार होता है ये आवाज कैसे तो निकलती है आप लोगों ने कभी मंदिर में घंटा बजाया है या नहीं बजाया है तो सुना है और यदि इतनी बड़ी जिंदगी में कभी आपको उस घंटे का अनुभव ही न हुआ हो तो क्या कहें फिर तो जो घंटे को लेकर के टन टन टन टन टन बजाता है ना तो वो टन टन आघात तो अलग होता है और उनसे मिल करके एक ऐसी अखंड ध्वनि उठती है कि वो टन टन अलग रह जाता है और ध्वनि अखंड हो जाती है आप लोगों ने कभी आरती होते समय कभी किसी मंदिर में आरती हो रही हो ना तो आप केवल आख बंद करके तनमय हो जाइए वो जो गिज बिज बागे बज रहे हैं एक में मिल करके उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए उन सबको मिल करके जो एक अखंड ध्वनि हो रही है उनकी तरफ ध्यान दीजिए तो वो चन चन चन अलग जो है ना वो तो है संसार है ना? और उसमें जो अखंड ध्वनि है वो है ओंकार अलग अलग नाम होने पर भी अलग अलग टन तंग होने पर भी और उनसे अलग अलग तरंग उदय होने पर भी टन कन ध्वनि भी पृथक पृथक है और उनकी तरंग भी पृथक पृथक है परंतु तरंग, तो तरंग की पृथकता में और ध्वनि की पृथकता में तरंग है आकृति तरंग से आकृति बनती है और ध्वनि से नाम बनता है तो नाम और आकृति की पृथक्ता होने पर भी जो सब में एक अखंड ध्वनि है नारायण कल उसने ध्रम चिंतन कीजिए नारायण और आग... नारायण छठी तो प्रणाली आपको बता बताते हैं आप आंख बंद करके कभी कर थोड़ा आंख पर हाथ लगा तो भीतर मालूम पड़ेगा कि प्रकाश के बिंदु बिंदु बिंदु छिटक गए ये नाद, बिंदु और रेखा ये सृष्टि के निर्माण की प्रणाली है पहले ध्वनि होती है शुरू से प्रकाश की बूंद बूंद बूं शुरू से रेखाएं बनती हैं। ये ओम में जो रेखाएं हैं ना इतनी रेखाओं से सब अक्षर अच्छा बनते हैं ये केवल जो उसके एक ऊपर की लकीर और फिर एक टेढ़ी लकीर फिर एक बिंदु और फिर टेढ़ी और फिर नहीं उतार की मात्रा फिर मात्रा, फिर बिंदु इतने से क ख ग ये जितने अपने उनचास अक्षर अच्छा है ना संस्कृत भाषा में कितने अक्षर मानते हैं पंचाशक पचास मानते हैं ध्यान के लिए ध्यान के लिए पचास ये छब्बीस से काम नहीं चलता हो संस्कृत का पचास अक्षर अच्छा से तो ये पचासो अक्षर जो लिखे जाते हैं उनको अगर टुकड़े टुकड़े कर दें तो सब केवल तो ओम पर रखे जा सकेंगे कोई बिंदु पर रखा जा सकेगा तो कोई की मात्रा पर रखा जा सकेगा ओम आप लिखते हैं ना ओम कभी लिखते लिखते कौन तो है? तो और का जो पहला तीन परीक्षा जो है ना वो तो आकार में से लिया हुआ है और जो उसकी पूछ है वो उकार में चली हुई है जैसे कु लिखना है, है ना? कु लिखना है तो के नीचे जैसी मात्रा लगावेंगे ना वो ऐसे ऊ के पीछे लगा करो आधा और और उसके पीछे वो ऊ की मात्रा और जो बिल्डी लगाते हैं ऊपर इन्हीं तीनों से स्पर्शि बनती है आपके शरीर में दो घंटे आए न ओंकार भरा हुआ है तो ये जो नाक है ना आपकी नाक ये ओंकार का बिल्कुल बीचों बीच का है और एक भाव इधर और एक भाव इधर और दोनों के बीच में से वो जो जाता है ना वो तो यहां जाकर बिंदु बिंदु यहां होता है आपका मुंह नहीं है ओंकार है आप एक बार अपने मुंह का ध्यान मत कीजिए ओंकार का ध्यान कीजिए तो देखिए कई बार बढ़िया ओंकार है दोनों भावों को लेके दो सिरा नीचे की ओर और बीच वाला नाक और ऊपर वाला ब्रह्मरंद्र और नारा और दूसरा ओंकार दोनों हाथ है ना एक हृदय हृदय है मध्यभाग हाँ, और दोनों हाथ और तरफ ये दोनों काव न रहकार स्थल ओंकार काव से बनता है सूक्ष्म ओंकार हाथ कर्म से बनता है और कारण ओहकार ज्ञान ज्ञान की प्रधानता से बनता है और तीनों में जो एकत्व है ना एकत्व जिसमें ये तीन बने ही नहीं है उसको ब्रह्म बोलते हैं और तो ये बिंदु से बिंदु से ये सब की सब रेखाएं बनती है ये रेखा विज्ञान जो है ना रेखा ये कागज में आप देखते हैं ना ये लंबी रेखा है ये खड़ी रेखा है ये अगाड़ी है ये पड़ी है इसको जब उस शीशे से देखते हैं आप कभी अपने है ना कागज पर कलम से रेखा खींच लें या पेंसिल से खींच लें और उसके बाद जो शीशा होता है ना बड़ा कर देने वाला क्या तो बोलते हैं उसका अरे बाबा तुम लोग अंग्रेजी नाम बोलते ही आते हैं। आगे। आगे। हाँ, हाँ। आगे। तो वो तो हम आते तो आते ही नहीं है तो वही शीशा बड़ा करने वाला है ना वो रखते हो अंग्रेज पर ये तो बिल्कुल बूध बूध है दूध एक दिखता है ना दूध है और तो, तो उसके अणुआ बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हाँ यह प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है ये आ तो इन सब अणुओं की पृथक्ता में जो एकत्व तो है ना जो अद्वितीयत्व तो है ये जितनी आकृतियां बनी हैं, रेखाओं से जितने अक्षर बने हैं जितने शब्द बने हैं जितने वाक्य बने हैं और इनसे जितने नाम रखे गए हैं और जितनी लंबी आड़ी रेखाओं से देखो उसकी गर्दन कैसी आपने देखा कि नहीं और वो महाराज एक मैंने देखा है वो पशुशाला में जो होता है जो जिसका मुंह पर ही रहता तो है वो नीचे नीचे मुंह करता ही नहीं हाँ हाँ ऐसे ऐसे हैं सब कोई नाम क्या हाथी ना है गोरा है ये सब अलग अलग जो शक्लें बनती है ना अलग अलग ये सब रेखाएं हैं वो सब बूथ बूद हैं बूझ बूझ तो जैसे बूंद बूंद को हम रेखा देखते हैं बूंद बूंद को अक्षर देखते हैं, बिंदु बिंदु को अक्षर देखते हैं, और फिर उनमें कल्पित शब्द और उनमें कल्पित संकेत उनमें कल्पित अर्थ हरी झंडी लाल झंडी ये शब्द क्या है बिल्कुल हरी झंडी लाल झंडी की तरह है हरी झंडी देखना तो समझना की रास्ता खुला है लाल झंडी देखना तो बोले रास्ता बंद है ऐसे इस ढंग की लकीर देखना देखो तो एक भूत बनाओ बिंदु बनाओ और जरा से नीचे लकीर खींच दो, हो गया बोले तो एक हो गया है ना? और उसके ऊपर एक जरा सी लकीर जोड़ दो और एक नीचे खींच दो, तो दो हो गया है ना? उसी के ऊपर नीचे दोनों खींच दो, तो तीन हो गया है ना? ये बिना बिंदु के कोई तो संख्या नहीं होगी है हो न एक न दो न तीन चार पांच छह सात देखो साथ में बिंदु ऐसे आगे तो आ गया हाथ में बिंदु पीछे को चला गया है ना? सब तो बिंदु है ये बिंदु का खेल है सारा का सारा चाहे अक्षर लिखो चाहे संख्या लिखो और ये हम लोगों की जो शकन है वो अरे वो बाप के बिंदु का फल है नारा है ना? ये बाप का बिंदु जो है वो फहल फैल के ऐसा बन गया कोई तो पहला कोई तो गोरा कोई मोटा कोई दुबला कोई पतला है ना कोई चीखिया पहलवान तो कोई हथिया पहलवान ही जो बने हैं ना ये साथ के साथ ये बाप के बिंदु फैले और बिंदु कहाँ से तो फैला उसमें भी कार होते हैं वो कार कहा से आया का अणु से हुआ कहा से हुआ से हुआ तो परमाणु कहाँ से, से, तो से आता है का शक्ति से परमाणु बनता है नारायण ना, तो वो शक्ति से आए तो वो शक्ति का जो प्रकाशक है जो अधिस्थान है उसको चैतन्य बोलते हैं वो उसको दरबार किया बोलते हैं तो ये जो ओहकार है चाहे जहां बना लो शरीर में ये तो हम देखते हैं पैसा हम देखते हैं भोग हम ये देखते हैं कि ये ककड़ी खाने लायक है कि नहीं है हम भोग की दृष्टि से बत्तू को तोलते हैं इसलिए उसके भीतर जो सचाई है वो दिखाई नहीं पड़ती है यदि भोग की दृष्टि से न सौले अपने उपयोग की दृष्टि से न सौले तो उसके भूल कर जो चीज बैठी हुई है ना, एक ईश्वर बना एक ईश्वर एक जगह चौबीसों अवतार की मूर्ति बनी हुई है हो मछली कछुआ बरा मृद एक जगह भगवान के हजार नाम इकट्ठे लिखे हुए हैं हजार ही नहीं है बना एक एक शब्द भगवान के नाम है ये चौबीस सही भगवान की आकृति नहीं है ये सर्व भगवान की आकृति है तो आकृति का भेद होने पर भी जो भिन्न नहीं होता शब्द का भेद होने पर भी जो भिन्न नहीं होता वो ओंकार सब का जो वास्थ है परमेश्वर उससे राग नहीं करना द्वेश नहीं करना है ना नहीं करना क्रोध नहीं करना क्रोध नहीं करना अपनी चित्र वृत्ति के साथ तादात में बंद हो करके ना न बिगाड़ना नहीं और सत्य के रूप में यथार्थ के रूप में केवल वही वही है अच्छा आप सातवीं बात सुनाते हैं और ये ओंकार का अक्षर जैसे लिखते हैं ना का हृदय में ऐसे एक सुनहला ओमकार अक्सर दिख रहे में आपके सामने एक ओम प्रकट हुआ देखो ये दुनिया में दुश्मन की याद करते हो है? और ओमकार की याद नहीं करते दुष्ट की याद में डूब जाते हो ओमकार की याद नहीं करते धन की याद करते हो ओमकार की याद नहीं करते अरे तो जन्म मरण का साथी है तो जन्म मरण का साथी है ओम व्यारण स्टे का ओंकार का ध्यान करो अब आपको सुना देवता जितने होते हैं ना देवता ये कृष्ण जो टेढ़े हैं ना टेढ़े कमर अलग और और धीरे धीरे क्या ओंकार का तेढ़ापन जो है वो कृष्ण में है बना ओंकार तो की जो ध्वनि है वो श्री कृष्ण की बंसी में है और ओंकार की निराकारता जो है वो श्यामता में है और ओंकार की जो वक्रता है और बिना तेढ़ी हुए तो आकृति बनती नहीं ना सीधी सीधी रेखा से आकृति नहीं बनती हो कुछ न कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा सब आकृति बनेगी तो ये कृष्ण की वक्रता ओंकार की वक्रता है उनकी श्यामता ओंकार की निराकारता है, है और उनकी निराकारता श्यामता है श्यामता है। और ध्वनि बंसी ध्वनि है और ओमकार के साथ तो लोगों ने चित्र देखे होंगे ना ओम के बीच में श्री कृष्णा अच्छा श्री रामचंद्र को देखा धनुर्गृह उपनिषदम महाम ये धनुष माण क्या है आप जोर से देखोगे तो धनुष धनुषमाण में आपको दाण में भी ओम दिखेगा और धनुष में भी ओम दिखेगा ये शक्ति क्या है नाराया। ये नारायण ओम में नारायण ओम में सूर्य ओम में धैर्य कहने का अभिप्राय ये हुआ कि आपको एक और तो ये बात कह रहा ओंकार जो है वो परह्म का परम ब्रह्म का संकेतक है लक्षणा के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराता है एक और सुनाया कि ओंकार का राश्यार्थ है परमात्मा एक और बताया कि ओंकार प्रतीक है भगवान का ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जिसमें ये सेतु महाराज मंत्र की मेढ मर्यादा ओम को बोलते हैं संग्रहण ब्रवीणी आप कहाँ हैं है आप भले ओंकार में मूर्ति ध्यान से प्रारंभ कीजिए ओंकार में देह ध्यान से प्रारंभ तीन ओंकार बता, देह ध्यान से प्रारंभ कीजिए हृदय में ओंकार की कल्पना कीजिए है ना संपूर्ण विश्व सृष्टि को ओंकार से बनी हुई देखिए ओंकार के नाद से ओंकार के अवय से ओंकार के बिंदु से ओंकार की नोक पर आने वाली शांति से ओंकार में रहने वाली है नविन मात्रता से ओंकार में रहने वाले देह के निषेध से कैसे भी ओंकार के द्वारा हम चाहें तो गायत्री कार ओंकार में उपनिषद का अर्थ में वृदों का अर्थ ओंकार में ब्रह्मा विष्णु में तीनों तीन सिरे पर लटके रहते हैं ओंकार थे जागृत स्वप्न सुसुप्ति ओंकार में कल्पित है ये ओंकार संग्रहण रवि ओम इत ऐसा जो है संेप में उस पद का निरूपण यही है एक ब्रह्मतवा जिस तत्तवाह क्योंकि यही अतः अक्षर ब्रह्म अत अक्षर अपर ब्रह्म भी यही है और ब्रह्म पर्रह्म यही है अक्षर ब्रह्म एक तो होता है अविनाशी ब्रह्म अक्षर ब्रह्म नक्षर थी जिसका क्षरण न हो तो अक्षर अस्मुत जो व्यापक है उसको अक्षर ब्रह्म पतंजलि ने इति अक्षरा अक्षर किसको बोलते हैं कि जो में व्यापक तो, हो अब आपको आप दो सार लीपी जानते हो तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा देखो अंग्रेजी में अ कैसे लिखते हैं और हिंदी में कैसे लिखते, है? लिखते हैं और तमिल तेलुगु में कैसे लिखते हैं और रसियन चीनी में कैसे लिखते हैं तो लिपि तो अलग अलग हैं और उसका उच्चारण अ है कि नहीं उच्चारण है। तो इसका मतलब हुआ कि रूप जुदा जुदा होने पर भी अक्षर अच्छा एक है और तो नीति जो है ना लिपि जुदा है।, है अच्छा और कंठ उच्चार अलग अलग होने पर भी और एक है कि नहीं अलग अलग लिपि में आ लिखा हुआ है उस लिपि के भेद के रहते हुए भी उसको सब अपनी अपनी लिपि को देख के और बोलते हैं और सबका गला अलग अलग है तब भी उसको अ बोलते हैं तो गले के भेद में और एक है और लिपि के भेद में और एक है ऐसे देखो संसार में आकृति के भेद में और नाम के भेद में ब्रह्म एक है देखो तो हजार तरह का मन होता है उसमें तुम एक रहते हो कि नहीं एक दिन मन में उदारता आती है दान कर दो एक दिन मन में उदारता आती है एक दिन कंजूसी आती है मत दो एक दिन मन में आता है हमारा शत्रु है दूसरे दिन मन में आता है नहीं मित्र है मन बदलता रहता है तुम एक रहते हो कि नहीं ऐसे दुनिया बदलती रहती है और परमात्मा एक रहता है और बदलने वाली चीज चीज नहीं होती वो जिसमें दिखती है और जिससे दिखती है उससे न्याय नहीं होती अच्छा तो अब ये जो आलंबन की बात है ना इस